महाभारत शांति पर्व एक सप्त्य अधिक द्विशतमो अध्याय धन और काम भोगों की अपेक्षा धर्म और तपस्या का उत्कर्ष सूचित करने वाली ब्राह्मण और कुंडधार मेघ की कथा युधिष्ठिर उच धर्मम अर्थम च कामम च चेदा संसंति भारत कश्य लाभ हो विशिष्टोत्र त्रूहि पितामह राजा युधिष्ठिर ने पूछा भरत नंदन पितामह वेद तो धर्म अर्थ और काम तीनों की ही प्रशंसा करते हैं अतः आप मुझे यह बताइए कि इन तीनों में से किसकी प्राप्ति मेरे लिए सबसे बढ़कर है विष्णुवाच अत्यामी इतिहासम पुरातन कुंडारेण योपकृतम विश्व जी ने कहा राजन इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा जिसके अनुसार कुंडधार नामक मेघ ने पूर्व काल में प्रसन्न होकर अपने एक भक्त का उपकार किया था कस्य किसी समय एक निर्धन ब्राह्मण ने सकाम भाव से धर्म करने का विचार किया वह यज्ञ करने के लिए सदा ही धन की इच्छा रखता था अतः बड़ी कठोर तपस्या करने लगा स निश्चय अथो कृत पूजया मास भक्तिया न चैवाध्य गता यही निश्चय करके उसने भक्तिपूर्वक देवताओं की पूजा अर्चा आरंभ की परंतु देवताओं की पूजा करके भी वह धन न पा सका ततचिता अनुप्राप्त कटमदतम ते ध्रुत प्रसिदे तमानुषिजी तब वह इस चिंता में पड़ा कि वह कौन सा देवता है जो मुझ पर शीघ्र प्रसन्न हो जाए और मनुष्यों ने आराधना करके जिसे जड़ न बना दिया हो सोथ सौम्य न मनसा देवानु चरम्त के प्रत्यप्य जलधरम कुधार्थितम तदनंतर उस ब्राह्मण ने शांत मन से देवताओं के अनुचर कुंडार नामक मेघ को पास ही खड़ा देखा तस्य महाबाहु तिरयत अयम वे श्रेयो वपुरे धृतम उस महाबाहु मेघ को देखते ही ब्राह्मण के मन में उसके प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई और वह सोचने लगा कि यह अवश्य मेरा कल्याण करेगा क्योंकि इसका यह शरीर वैसे ही लक्षणों से संपन्न है सन्निकृष्ट देवस्नाचार निर्माण शैविता ऐस में दास प्रभुतम शीघ्र यह देवता का सन्निकटवर्ती है और दूसरे मनुष्यों ने इसे घेर नहीं रखा है इसलिए यह मुझे शीघ्र ही प्रचुर धन देगा तत धूप गाल्यचर बल्हा पूजयामास तम दिज धूप गंध छोटे बड़े माल्य तथा भातिभाति के पूजो पूजोपहार अर्पित करके मेघ का पूजन किया तत स्वल्पेन काल्टो जलधरता तस्ोपकारता मेघ थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गया और उसने ब्राह्मण के उपकार में नियम पूर्वक सूचित करने वाली यह बात कही ब्रह्मग्न चुरापे चौरे भग्न मृत तथा निष्कृति विहिता ब्रह्मण ब्रह्महत्यारे, शराबी चोर और व्रत भंग करने वाले मनुष्य के लिए साधु पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है किंतु कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है आशाया क्रोधो सुत स्मृत लोभ पुत्रो नृकृत्यास्तु कृतघति प्रजा आशा का पुत्र अधर्म है असूजा का पुत्र क्रोध माना गया है निकृति अर्थात सठता का पुत्र लोभ है परंतु कृतज्ञ मनुष्य संतान पाने के योग्य नहीं है तथा स ब्राह्मण स्वप्न हे कुंडार से तेजता अपूता कुशेषु संयतः तदनंतर वह ब्राह्मण कुंडधार के तेज से प्रेरित हो कुशों की पर सो गया और में उसने समस्त प्राणियों को देखा। तपसा भक्तियापस्कृत शुद्धात्मा ब्राह्मण रात्र निदर्शनमश्यत वह समधम तप और भक्तिभाव से संपन्न भोग रहित तथा शुद्ध चित्त वाला था उस ब्राह्मण को रात में कुछ ऐसा दृष्टांत दिखाई दिया जिससे उसे कुंडधार के प्रति अपनी भक्ति का परिचय मिल गया मणिभद्रम थ तत्रस्थम देवता महादुतिम अपश्यत महात्मा ज्यादा संतम युधिष्ठिर उसने देखा कि महातेजस्वी महात्मा यज्ञराज मणिभद्र वहाँ विराजमान है और देवताओं के समक्ष विभिन्न याचकों को उपस्थित कर रहे हैं तत्र देवा प्रय्चंते राजनी च धनान चुभयी चाध कर्म अरारब्धा प्रक्षिंद वहां देवता लोग उन याचकों के शुभ कर्म के बदले राज्य और धन आदि दे रहे थे और अशुभ कर्म का भोग उपस्थित होने पर पहले के दिए हुए राज्य आदि को भी छीन लेते थे पश्यता कुंडधारो महादि निपत्य पति भूम देवा भरतर्षभ भर श्रेष्ठ वहाँ यक्षों के देखते देखते महातेजस्वी कुंडधार ने देवताओं के आगे धरती पर माथा टेक दिया ततस्तु देववचना मणिभद्रो महामण वाचप कुंडधार किम तब महामनस्वी मणिभद्र ने देवताओं के कहने से पृथ्वी पर पड़े हुए उस मेघ से पूछा कुंडधार तुम क्या चाहते हो कुंडार यदि प्रसन्ना देवा में भक्तों मह इच्छा मे कृतम किंचित सुखोदय कुंडार बोला यह ब्राह्मण मेरा भक्त है यदि देवता लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं इसके ऊपर उनका ऐसा अनुग्रह चाहता हूँ जिससे इसे भविष्य में कुछ सुख मिल सके ततस्तः मणिभद्रस्तु पुनर्वचनम अब्रवीत देवानाव वचनात् कुंडधारम महा तब मणिभद्र ने देवताओं की ही आज्ञा से महातेजस्वी कुंडधार के प्रति पुनः बात कही मणिभद्र उवाच उत्तिष्ठोत्ति ते भद्रम तेतक सुखी भव धना यदि विप्रोज धनमस्मह प्रदीयता मणिभद्र बोले कुंडधार उठो उठो तुम्हारा कल्याण हो तुम कृतकृत्य और सुखी हो जाओ यदि यह ब्राह्मण धन चाहता हो तो उसे धन दे दिया जाए याव धनम प्रार्थय ते ब्राह्मण देवान शासन तवन तुम्हारा सखा यह ब्राह्मण जितना धन चाहता हो देवताओं के आज्ञा से मैं उतना ही अथवा असंख्य धन इसे दे रहा हूँ कुंडलधारस्तो मन तपसे ब्राह्मणस्य युधि ठिरा युधिठिर परन्तु कुंडलधार ने यह सोच कर मानव जीवन चंचल एवं अस्थिर है उस ब्राह्मण के तपो बल को भी बढ़ाने का विचार किया कुंडधारुवाच ना या धना याचा ब्राह्मणा धनप्रद अन्नमेंहम्छा मे भक्ता अनुग्रहत पृथ्वीं रत्नपूर्णा वा महद्वा रन सचय भक्तायहमीक्षा मे भव धाक धर्मे शरमता बुद्धिधर्मं चोपजीवत धर्म प्रधान देव मैं ब्राह्मण के लिए धन की याचना नहीं करता हूँ मेरे, मेरे इस भक्त पर किसी और प्रकार का ही अनुग्रह किया जाए मैं अपने इस भक्त को रत्नों से भरी हुई पृथ्वी अथवा रत्नों का विशाल भंडार नहीं देना चाहता मेरी तो यह इच्छा है कि यह धर्मात्मा हो इसकी बुद्धि धर्म में लगी रहे तथा यह धर्म से ही जीवन निर्वाह करे इसके जीवन में धर्म की ही प्रधानता रहे इसी को मैं इसके लिए महान अनुग्रह मानता हूँ मणिभद्र सदा धर्म फल राज्य फलायम स्नातु काय क्लेश मणिभद्र बोला धर्म के फल तो सदा राज्य और नाना प्रकार के सुख ही है अतः ब्राह्मण शारीरिक कष्ट से रहित हो केवल उन फलों का ही उपभोग करेंत बहुश कुंडारो महायसा अभ्यास अकरो धर्मे ततुष्टास्तवता विष्णुजी कहते हैं युद्ध मणिभद्र के ऐसा कहने पर भी महायशी ने बार-बार अपनी वही बात दोहराई, ब्राह्मण का धर्म बढ़े इसी के लिए आग्रह किया इससे सब देवता सर्वा दुजस्या तथिष्य धर्म आत्मा धर्मे चा धास्य ते मति तब मणिभद्र ने कहा कुंडधार सब देवता तुम पर और इस ब्राह्मण पर भी बहुत प्रसन्न है यह धर्मात्मा होगा और इसकी बुद्धि धर्म में ही लगी रहेगी तथा जलधर वरम्य दुर्लभ युधिष्ठ इस प्रकार दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ मनोवांछित वर पाकर कृतित्व एवं सफल मनोरथ हो व मेघ बड़ा प्रसन्न हुआ तथोप्यत चीराणी सूक्ष्मी दिजसम पार्शत तो तो यथ निर्वेदमागतः तत्पश्चात उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने निकट अगल बगल में रखे हुए बहुत से सूक्ष्म चीर अर्थात बलकल आदि देखे इससे उसके मन में बड़ा खेद एवं वैराग्य हुआ ब्राह्मण उच्छा वरम धर्मे न जीवितुम ब्राह्मण मन ही मन बोला जब मेरे इस पुण्य में तब का उद्देश्य यह कुंडार ही नहीं समझ पा रहा है तब दूसरा कौन जानेगा अच्छा अब मैं वन को ही चलता हूँ धर्म में जीवन बिताना ही अच्छा है भीस्मुवाच निर्वेदा दीवता प्रसादोत्तम वनम प्रवेश सोमह तप आरब्धवा सदा विष्णुजी कहते हैं राजन वैराग्य और देवताओं के कृपा प्रसाद से वन में जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उस समय बड़ी भारी तपस्या आरंभ की देवता धर्मे चाष्य महाराज दृढ़ा बुद्धि रजा देवताओं और अतिथियों को अर्पण करके शेष बचे हुए फल मूल आदि का वह आहार करता था महाराज धर्म के विषय में उसकी बुद्धि अटल हो गई थी त्यक्त मूल फल आसा वाजुभक्ष पश्चात बहुन वर्ष गणान न चाचे प्राण तद्भुत इवाभवत कुछ काल के बाद वह ब्राह्मण सारे फल मूल का भोजन छोड़कर केवल पत्ते चबाकर रहने लगा फिर पत्ते का भी त्याग करके केवल जल पीकर निर्वाह करने लगा तत्पश्चात बहुत वर्षों तक वह केवल वायु पीकर रहा फिर भी उसकी प्राण शक्ति छीण नहीं होती थी यह एक अद्भुत सी बात थी धर्म च श्रद्धान से तपस्या उग्र चर्तः कालेन महता तिव्या दृष्टि रचा ये श्रद्धा रखते हुए दीर्घ काल तक उग्र तपस्या में लगे हुए उस ब्राह्मण को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई तस्य बुद्धि प्रादुरा यदि दद्याम महम धनम उस समय उसे यह अनुभव हुआ हुआ कि यदि मैं संतुष्ट होकर इस जगत में किसी को प्रचुर धन दूं तो मेरा दिया तथा प्रहिष्ठ वजनो भूय आरबा भूयश्चाचि सिद्धो यम सोभिम्य ते यह विचार आते ही उसका मुख प्रसन्नता से खुल उठा और उसने बड़े उत्साह के साथ पुनः तपस्या आरंभ की पुनः सिद्धि प्राप्त होने पर उसने देखा कि वह मन में जो जो संकल्प करता है वह अत्यंत महान होने पर भी सामने प्रस्तुत हो जाता है यह देखकर कर ब्राह्मण ने पुनः यो विचार किया यदि दद्याम राज्यम तुष्टो व यश्य स भवेदिराजा न मिथ्या मैं संतुष्ट होकर जिस किसी को भी राज्य दे दू तो वह शीघ्र ही राजा हो जाएगा मेरी यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती तस् साक्षात्ंड धारो दर्शाया भारत ब्राह्मणस्य से तपो योगा सौहृदेना चोदि समागम्य सतीनाथ पूजा विधि ब्राह्मण कुंडा भरत नंदन इतने में ब्राह्मण की तपस्या के प्रभाव से तथा उसके प्रति सौहार्द से प्रेरित होकर कुंडार ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया उससे मिलकर ब्राह्मण ने कुंडार की विधि पूर्वक पूजा की पर उसे देखकर कर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ तथो तो ब्रवीत कुंडारो दिव्यम ते चक्ष पश्चिराज विप्र लोकाश्चुषा तब कुंडार ने ब्राह्मण से कहा विप्रवर तुम्हें परम उत्तम दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है अतः तुम अपनी आँखों से देख लो कि राजाओं को किस गति की प्राप्ति होती है तथा वे किन किन लोकों में जाते हैं तथो तो राज सहस्राणी मग्ना त दूराद पश्य प्रस दिव्ययुक्त नक्षुषा तब उस ब्राह्मण ने दूसरे से ही दूर से ही अपने दिव्य तेज नेत्रों से देखा कि सहस्रो राजा नरक में डूबे हुए हैं कुंड धारुवाच मूजय्वा भाव यदि दुखमात मा भवे किम ते कशनुग्रहो भव कुण्डार बोला ब्राह्मण तुमने बड़े भक्ति भाव से मेरी पूजा की थी इस पर भी यदि तुम धन पाकर दुख ही भोगते रहते तो मेरे द्वारा तुम्हारा क्या उपकार हुआ होता और तुम्हारे ऊपर मेरा कौन सा अनुग्रह सिद्ध हो सकता था? पश्य पश्य कथम भूय हि काग द्वार विशेषतः देख देखो एक बार फिर लोगों की दशा पर दृष्टिपात करो यह सब देख सुनकर मनुष्य भोगों की इच्छा कैसे कर सकता है जो धन और भोगों में आसक्त है ऐसे लोगों मनुष्यों के लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद ही प्रायबंद भीष्म क्रोधम लोभम भयम मदम निद्रा तंद्रीम तथा लम आवृत्य पुरुषा शिता भिष्म कहते हैं राजन तदनंतर ब्राह्मण ने देखा कि उन भोगी पुरुषों को काम क्रोध लोभ भय मद निद्रा तंद्रा और आलस्य आदि शत्रु घेर कर खड़े हैं कुंडधार कुंडारे लोका सुसमुद्धा देवाना मानसात भय तथे दचनाघंती सर्वश कुंडार बोला विप्रभर देखो सब लोग इन्ही दोषों से घिरे हुए हैं देवताओं को मनुष्यों से भय बना रहता है इसलिए ये काम यदि दोष देवताओं के आदेश से मनुष्य के धर्म और तपस्या में सब प्रकार से विघ्न डाल सक कर डाला करते हैं न देव ही धार्मिकः धार्मिक ए सशक्तो तपसा दातम राज्य धना निच देवताओं की अनुमति प्राप्त किए बिना कोई निर्विघ्न रूप से धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता किन्तु तुम्हें तो देवताओं का अनुग्रह प्राप्त हो गया है इसलिए अब तुम अपने तप के प्रभाव से दूसरों को राज्य और धन देने में समर्थ हो गए हो भिष्म तत पात शिसा ब्राह्मणस्तयधारिणे उवाच चैनम धर्मात्मा महान मेणुग्रह कामलोभा ते वूयत यदूयत मैं स्नेह तत्री विश्व जी कहते राजन तब उस धर्मात्मा ब्राह्मण धरती पर मस्तक टेक कर कुंड मेघ को सांग प्रणाम किया और उससे कहा प्रभो आपने मुझ पर महान अनुग्रह किया है आपके स्नेह को न समझकर काम और लोभ के बंधन में बंधे रहने से मैंने पहले आपके प्रति जो दोष दृष्टि कर ली थी उसके लिए आप मुझे क्षमा करें कुंडारो दिशम संपरे स्वज्य बाहुभ्या कुंडार ने कहा विप्रवर मैं तो पहले से ही क्षमा कर चुका हूँ ऐसा कहकर उस मेघ ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने दोनों भुजाओं द्वारा हृदय से लगा लिया और वह फिर वहीं अंतर हो गया तथा सर्वा तदाला ब्राह्मणों कुंडार प्रसाद न तपसा सिद्धि तदनंतर के से तपस्या तपस्य सिद्धि ब्राह्मण संपूर्ण लोकों में विचरने लगा विहसा गमनम तथा संकल्पितार्थता, धर्मांक्या तथा योगाद्या परमागति आकाश मार्ग से चलना संकल्प मात्र से ही अभिष्ट वस्तु का प्राप्त हो जाना तथा धर्म शक्ति और योग के द्वारा जो परम गति प्राप्त होती है वह सब कुछ उस ब्राह्मण को प्राप्त हो गई देवता ब्राह्मण संतो यक्षा मान सचारणा धार्मिकान पूजियंति कामिना देवता ब्राह्मण साध संत यक्ष मनुष्य और चारण ये सब के सब इस जगत में धर्मात्माओं का ही पूजन करते हैं धनियों और योगियों का नहीं सुप्रसन्ना ते देवाय ते धर्मे रता मति धने सुख कला का धर्मे तो परमम सुखम राजन तुम्हारे ऊपर भी देवता बहुत प्रसन्न हैं जिससे तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी हुई है धर्म में तो सुख का कोई लेश मात्र ही रहता है परम सुक्तो धर्म में ही है इस श्री महाभारते शांति पर्वी मोक्ष धर्म पर्व कुंडारोपाख्या एक सप्त्यधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में कुंडधार का उपाख्यान विषय दो सौ अध्याय पूरा हुआ